स्मृतिपुराल करमी भगवत्म चैतन्हाशय षयातीतम तस्म सर्व विधे नम भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रणीतम उपदेश इसमें कोई शास्त्रार्थ नहीं है केवल अपने स्वरूप को हम कैसे जान सके उसके लिए हमें क्या करना चाहिए बस केवल स्वरूप का चिंतन ही करना चाहिए स्वरूप का चिंतन करने से क्योंकि न्याय है जैसा चिंतन करेंगे ऐसे ही ही बनेंगे आप, आप। होंगे उपनिषद में कहा इसलिए स्वरूप का चिंतन के फल फलस्वरूप अपने स्वरूप की जोस्थ स्थिति है वो अनुभव में आ जाता है फिर मनुष्य संसार वासना से मुक्त जीवन मुक्ति से विधेयक को प्राप्त करते इसलिए यहाँ पे भगवान भास्कर बोल कर गाया यदि हमारी मुक्ति की है, तो हम को चिंता बार बार बार बार करना पड़ेगा यदि हमें मुक्ति की इच्छा तीव्र है तो हमें अपने स्वरूप की चिंता ही बार बार करना पड़ेगा कि मैं समस्त इंद्रियों से रहित हूँ इसके दृष्टित्व सूत्रित्व मन भी कुछ भी नहीं है मुझे ये साथ जाए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तो, तो बुद्धि मैं नहीं संसार तो कैसे चलेगा ये हमारे सबसे बड़ी बंधन है हम नहीं रहने से संसार और अच्छा चलेगा कि हम तभी बोझ हो गया संसार में बुढ़ा होगा क्योंकि काम करने खाते पीते घूत रहते हैं अचकारी शास्त्रोक्तम ये शास्त्र ने बताया अशुत्तम अगोत्र अपानी पादम शुष्क निषेध मुख से बताया है। उसको मैं जन्म मृत्यु से रही भूख-प्यास से रहित रहिप्त हो जाए तुरंत शास्त्र वो चिंतन कर दे और हमेशा ही इसको विक्षिप्त तो इस चिंतन को मन में अगर जगा के रख पाएंगे तो मनुष्य संचल भगवंधन से छूट जाते प्राण ही परत पर। शब्द दिन मन शुभ नोचती है शब्द कोई संबंध नहीं है प्राण तो भी नहीं है मन भी नहीं है इसके बिना भी मैं हूं इसके बिना भी मेरा अस्तित्व में, में कोई कमी कभी नहीं आता इस प्रकार से बार बार चिंतन करने के पल जो क्या होता है समाधि में, भा में। इसलिए मेरे अंदर कोई विक्षेप नहीं यदि मान लीजिए मन में कोई विक्षेप आता भी है तो यही समझना है कि मन की उनको मैं देख रहा हूँ इसी प्रकार अपने मन में भी जो है मेरा नहीं है विक्षेप मन में है इस क्योंकि विक्षेप नहीं है इसलिए संबंध भी नहीं है और बुद्धि में है मन बुद्धि में है मन बुद्धि चंचल होते हैं तो उसको स्थिर करने के लिए हम कुछ अभ्यास करते हैं मन बुद्धि को पकड़ के स्थिर करने के लिए आत्मा दोनों को ही देखते रहते हैं मतलब कि मैंने मेरी मन विक्षेप है ये भी जैसा मैं देखता हूँ और बुद्धि तरह स्थिर हुई तो मैं ध्यान कर रहा हूँ ये भी मैं ही देखने वाला ध्यान मैं नहीं कर रहा हूँ ध्यान करने का जगह ही नहीं है बुद्धि की ध्यान इस प्रकार से सारा उपाधि धर्म को हम आरोप करके कभी दुखी होते हैं कभी सुखी भी होते हैं हमारा तो जो स्वरूप सुख है उस तरफ हमें नहीं जाते तो बोलते हैं कि स्वरूप की तरफ ध्यान दो अपने स्वरूप को चिंतन करो तो वो तुमको जो है, अपना जो जिस आनंद को तुम ढूंढ रहे हो उस आनंद तुमको उसी से मिलेगा तुम्हारे अंदर विक्षेप भी नहीं है इसलिए समाधि भी नहीं है विक्षेप समाधि ये मन की है कार्य न जो भिकारी मन है उसके धर्म है आत्मा के धर्म नहीं है अंदर की शुरू शुरू जो हमारी स्वरूप भूत शक्ति अथवा स्वरूप जो विद्यमान है वो जो है जग जाता है वो अभिव्यक्त हो जाता है इसलिए यहाँ पे अमनस्क शुद्ध कथम तत्व आगे आंग्ल अमन शुद्ध कथम तत्व अमन कार्यव्या शुद्ध से कथम तत्व अमनस्व अभी मनुष्क जो मन से नहीं जुरा हुआ नहीं है तो किसी से जुरा हुआ नहीं तो हमेशा शुद्ध है जो मन रहित मैं हूँ जो हमेशा शुद्ध हूँ कथम तत्व कथम मत तो विक्षेप और समाधि दोनों मुझ में कैसे हो सकता है ना मेरा विक्षित है ना मेरा कोई समाधि है विक्षेप और समाधि मन का ही धर्म है मन ही थोड़ा लेला तो थोड़ा विक्षिप्त तो होता है तो मन में चेस्टा होता है और बुद्धि दोनों तो तो ही, तो तो ही आत्मा मिली अमन शुद्ध कथम तत्व कथम तत्व मम श्या वो दोनों मतलब विक्षिप और समाधि दोनों मुझ में कह सकती हूँ अविकारित थे क्योंकि मन मैं भी कहीं नहीं किसका मनोहनुष्पिकारित जो मैं जो मैं मन से और विकास से रहित हूँ तो वहां पर समाधि कहाँ से आ जाएगी विक्षित तो समाधि भी आत्मा में नहीं है अब मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास करने के लिए, जगत से मन को उठाने के लिए हम कोशिश तो जरूर करते हैं परंतु जो है आत्मा में नहीं है आत्मा मन की को, को मन केवल मात्र देखते रहते हैं और मनुष्य का जो मन से रहित है जो हमेशा शुद्ध है वो जो है विक्षेप अथवा समाधि ये दो कैसे हो सकता है अमनुष्य अविकारित व्यापी शरीर से रहित व्यापक तत्व में को होने के कारण विकारित तो कहाँ से आएगा मेरे अंदर कोई भी विकार के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है विकार तो कहीं दिखाई देते हैं तो स्थूल शरीर में बिकार है विकार कहीं दिखाई देते हैं तो मन में दिखाई देते सूक्ष्म दिखाई देते और आत्मा उस विकारित मत परिवर्तन को देखने वाला होने के कारण परिवर्तन का इस प्रकार से अपनी स्थिति को मन से दूर करें। जब कभी भी किसी के दृढ़ हो, ऐसे ना समझे विक्षिप्त हूँ यही समझे कि मन विक्षिप्त है, मन को थोड़ा सा भगवान के नाम से, किस शारा से उसको थोड़ा शांत कर सकता है परंतु हमेशा इसमें मन की दृष्टा हूं इसलिए मैं जैसे चलाऊंगा मन को ऐसे ही चलना होगा मन को जो दिया हम कि हम चाहते हैं कि हम अबा अवांित चिंता नहीं करेंगे तो मन को वहां से उठाइए चिंतन में लगे जो चिंता मन को भारा क्रांत तो करते हैं जो चिंता मन को दुश्चिंता बढ़ा देता है उस चिंता को मन में क्यों स्थान देना है तद विपरीत भगवान की चिंता मन को शांत करता है आनंद देता है अपने स्वरूप की व्यापक असंगता को सोच करके आनंददायी चिंता उसको मन में स्थान दीजिए उससे क्या होता है कि मन भी शांत रहता है जागतिक वस्तु के प्रति आग्रह भी कम हो जाता आग्रह ही कम हो जाएगा, ठीक है, है, है जागतिक नहीं है संबंध ऐसा निश्चय रहता है इसलिए बोलते हैं अमन अविकारित विधि का मैं अमनुस्त मन रहित हूँ विकार रहित इसलिए शरीर रहित जो व्यापक तो मैं ही हूँ इसमें तो तो है दोनों विकारित समाधित मन ही नहीं है मन को देखेंगे दृश्य है दृश्य तो मैं नहीं हूँ दृष्टि नहीं उस हूँ उसके साथ मेरा क्या संबंध है इस प्रकार से सारा मानसिक विकास से ऊपर उठने के लिए मन को थोड़ा सा देहा करना पड़ता है और वहां से उठाने जब को भी कोई विकसित आत्मक मनोवृत्ति मन में उठे तुरंत यह समझना है कि ये पूर्व जन्म हटाने के उपाय मतलब क्या है बस आत्मस्वरूप की चिंता की मैं तो असंघ हूँ मैं व्यापक हूं मैं पूर्ण हूँ मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ मैं नित्य शुद्ध हूँ नित्य बुद्ध हूँ नित्य मुक्त शुद्ध हो तो ही निकल तो जाता है और अपने स्वभाव स्वरूप में शुद्ध हो करके बन सकते हैं आगे बोलते हैं इति ममत निर्त श शुद्ध बुद्धा जवद मितमुक्त शुद्ध ये जो ममजु मतलब मन में विकसित है फिर मैं समाधि ध्यान करके उसको हटाया इस दोनों का ही मेरा नहीं इतनी प्रकार की भावना कि मेरे को भगवत चिंतन करके मेरे को शुद्ध करना है ध्यान करके मन को थोड़ा शांत करना है ये किसको करना है मन को शांत करना आत्मा में कोई शांति और शांति दोनों नहीं है आत्मा सर्वदा उससे नहीं जब जब तक तक तक ये अज्ञान है। तब तक ये अज्ञान अज्ञान है है दबाव रहता तब हम अपने में शांत हो करके बैठना बस इतना ही करनी है करनीय जा, ज्यादातर चिंता मन में कुछ उठे तो उसको दूध से हटा देना है यदि कुछ दुर्बल होता है तो उसको भगवत नाम लेकर के चिंतन कर स्वरूप को चिंतन करके उसको हटा देना है चिंतन है सदा जो मैं हमेशा हमेशा जो मैं नित्य हूँ क्योंकि सदा शब्द आ रहा है तो इसलिए नित्य का हमेशा अर्थ नहीं करेगा जो मैं नित्य हूँ जो मैं मुक्त शुद्धस्व बुद्ध इस प्रकार जो मैं हमेशा शुद्ध हूँ मैं बुद्ध हूँ मैं मुक्त हूँ मैं नित्य भी इस प्रकार जो मैं हूं इस मुझ में मुक्त और और नित्त नित्त नित्त मैं नित्य बुद्ध हूँ इस प्रकार जो मैं हूँ इसमें विक्षित अथवा समाधि दोनों ही समझना विक्षित भी कहां से समाधि कहा इसीलिए इसका अभ्यास करना चाहता बस यही है कि जो करने की इच्छा होती है उसको रोक साधन करने की इच्छा होती है तो भी उसको भी हम रोक पाते हैं कि कुछ भी नहीं तो हमेशा ही एक रूप आत्मा में कुछ भी परिवर्तन आने वाला नहीं साधन का जरा मन में कुछ परिवर्तन आ सकता है परंतु तो मन दृश्य कोटि में लाकर करके मन के साथ मेरा तीनों कल में कोई संबंध ही नहीं है इसलिए जो मन को विक्षिप्त होने दें साथ नहीं देंगे तो मन कुछ नहीं कर पाएगा जब हम साथ दे देते हैं तो मन मन लगता है है ये समाधि करना करना अथवा जो है मन को शांत इन दोनों को देखते रहना है देख करके फिर जो है यदि हाँ कुछ करना ही है तो बस ये स्वरूप का चिंतन करें नित्य शुप्त इसी को चिंतन करने और कुछ चिंता न करे तो इस प्रकार तो मनुष्य की तरह व्यवहार करने के लिए रोज हम मनुष्य मनुष्य जब नहीं करना पड़ता है तो कर असंगता ये जो भाव है ये मन में इतना धीरे रूप में बैठ जाता है इसलिए कोई विक्षेप भी नहीं है कुछ कुछ समाधि भी नहीं है हाँ, जो चौबीस घंटा समय बिताएंगे कैसे तब तब उसके लिए यही है तो ना भगवत नाम करे वेदांत तो विचार करे वेदांत तो चिंतन करे जिसको जो हमको मन से एक बाहरी सुख है तो तम गुण के अंदर नहीं रखना है समय को सुख जाएंगे तो तमोगुण हो जाएगा और फिर जो है अधिक कर्म प्रबण होंगे तो रजोगुण के महत्व तो भी हो जाएगा इसीलिए ये विचार प्रधान वेदांत को लेकर के सत्यगुण फिर हम गुणातीत अवस्था में आ सकते जब तक, तक तो तो तो समाधि नहीं लग रहा है क्या होगा मन स्थिर नहीं हो होता कुछ नहीं होगा मन को अपने जगह मन की गुलामी मत करो तुम मन के गुलामी मत करो तुम जैसा भी शास्त्र ने बताया कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ मैं असंग में व्यापकों में पूर्ण इस भाग को जगा के भाग को जगा के रखू तभी जो है ईश्वर के पास ही भगवान जो है तो अपने आप ही अपने स्वरूप का अभिव्यक्त हमारे साथ करना तो तब तक, तक चलता रहेगा ये टग ऑफ वॉर अभियान जब तक है तब तक, तक ये जो है खिंचाता नहीं चलता है इस प्रकार मेरा मन में विचार आया हुआ था अब अब तो मैं से भी में मैं मैं फिर परंतु नित्त नित्त शुद्ध बुद्ध उसमें ये अज्ञान के कारण कभी ये भाव आता है तो इसके साथ साथ नहीं देने से ही अज्ञान पनप नहीं पाएगा साथ दे देंगे तो अज्ञान फिर पनप जाता है बढ़ जाता है आखिर बुद्ध है सधीर्वा असम कार्य चकुथो भेद मिध्वा चुद्ध मृतकता सधीर्वा असम कार्यम चकुथो भेम हिध्वा च बुद्धा च मृतकता समाधि अथवा असमाधि मतलब मन स्थिर हो रहा है अथवा नहीं रहा है वह कार्य को तो भगे इस प्रकार से जो हमको करणीय है ये कहा जाएगा ये बस कुछ माम ही धत्वा चाह बुद्धा च चा, मन्न तक यदि ध्यान करना है तो अपना ही ध्यान करो यदि ध्यान करना है तो अपना ही ध्यान करो अपने ही स्वरूप का चिंतन करो क्योंकि स्वरूप बुध करके भगवान ही बैठा हुआ है स्वरूप भूत करके भगवान ही बैठा हो इसलिए स्वरूप का अनुसंधान करेंगे तो भगवत में इसलिए वो एक ही व्यापक समाधि असमाधिर इस प्रकार जो कर, करने हमारे लिए कैसे कैसे समाधि करने से आत्मा में कुछ विशेषता आ जाएगा आत्मा में कुछ भी नहीं आएगा मन थोड़ा सा कुछ देर के लिए करना ही ही है है मन को लगाना ही है, तो बस केवल अवस्था में, में के अनिव्यक्त तो तो कभी नहीं हमेशा समय तो प्रकट नहीं है रहते हुए भी क्योंकि वासना के साथ मिला हुआ है जैसे मन से हटा देंगे शुद्ध स्वरूप अपने विद्यमान है केवल ध्यान नहीं बोल रहे रहा है उसको मन स्थिर करके उसको ठीक से समझ जाएंगे बुद्धवाचक मन तब हमारा मन जो है कृतकृत तो, तो मेरा जो काम करना था जिसके लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया था इस एक ही चीज को घुमा घुमा के बार बार कैसे हम मन को अन्य किसी प्रकार समाधि के तुलना में जो आँख बंद करो कान बंद करो कुछ नहीं सब खुला रखो परंतु दृष्टि को सुनने को सब भावना को बदल दो बस वेदांतिक समाधि भिन्न प्रकार की समाधि है जो समाधि और अनान्य समाधि तो भिन्न है ये अन्य समाधि आँख बंद करो कान बंद करो दृष्टि को एक जगह पे और जो है मन को एकाग्रित करो और वेतन तो बोलते हैं जहाँ कहीं भी मन, तो कही मन पहुंचता है उसके पहले आप वहां पहुंचे हुए हो और जो आप मन पहुँचते है तो मन को समझा दो देखो यही मैं सच्चिदा आनंद यहाँ भी बीत कहाँ उसको हर जगह पे नाम, रूप अर्थ क्रियाकारिता ये थोड़ा मन को आकर्षण करता है परंतु तो व्यवहारिक तो जगत की अर्थ क्रियाकारिता हमारे लिए तो की नहीं है, में है। तो लिए उस मैं क्या लाभ होगा किस प्रकार से मन में दृढ़ निश्चय करके बाहरी वस्तु छोड़ करके अपने आप अपने ध्यान करो तो बहुत पहले एक बार पूछाता है महाराज जी आपका आश्रय कैसे आपका इष्ट कौन है मैं बोला था उनको सच बोलू नहीं। नहीं बोला, मैं ही मेरा इष्ट मैं है बोला। ना। दो आमी बोला एक पाका एक अहंकार युक्त आमी एक, एक, एक नित्य शुद्ध मैं और एक अहंकार युक्त एक अहंकार युक्त मैं है नित्य शुद्ध तो मैं को मैं ढूंढता हूँ बस यही मैं ही मेरा अपना मैं अपने को जानने के लिए अपने को समझने के लिए स्वरूप तो को मैं अपने साधन है बाकी दूसरा कोई नहीं है किसी देवी देवताओं को लेकर के हमारा कोई मतलब तो गए थे फिर मेरे साथ अच्छा बहुत ही अच्छा तो आगे किसी को बोलते बस अपने स्वरूप चिंतन अपने की सब जानना ही जो मनुष्य जीवन की लक्ष्य है तो उसमें डंट के लगा रहे और किसी भी देवी देवताओं के प्रति हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो आपको नहीं करना है परंतु अच्छा यही है कि जो स्वरूप की चिंतन करे क्योंकि ऐसा स्वरूप अनुसंधान भक्ति रित्य विधि जाती यदि भक्ति के रूप में भगवान शंकराचार्य जो जो परिभाषा दी है उसमें कहते हैं अपने स्वरूप के अनुसंधान ही सबसे बड़ा बैठा हुआ हूँ इस भगवत वाक्य को विश्वास करके यदि हम स्वरूप अनुसंधान में लगेंगे तो अधर्म नहीं होगा हमारा सबसे श्रेष्ठ धर्म होगा धर्म को यदि हम पालन कर पाएंगे क्या है, है? मनुष्य जीवन की सफलता के आगे बढ़ते रहेंगे मानस्य कृतकृत मतलब जिसके लिए मनुष्य शरीर भगवान ने दिया था वो तुम्हारा पूरा होता है क्या बुद्धा है कर्म कर्म जपस्या तो जो था जो ये देख लेते हैं ये जो कार्य करण संघात में जो भी कुछ क्रिया हो रहा है इसके अंदर एक अक्रिय तत्व पूर्ण आत्मा बैठा हुआ जो इसको समझ जाता है बुद्धा क्योंकि भगवान वहां पे बोला इसको ही तुम समझ तो अशुभ से मुक्त हो जाओगे कुछ करने का नहीं इसको जान कुछ करके कर हो जाओगे ऐसा नहीं बोला जित्व नहीं बोला जद ज्ञातवा मुख्य से देखिए तो आप रत्न भाई इसमें कोई विभक्ति नहीं लगता विभक्ति आकर के लोग जाता अब अब आप शुभ अभय के बाद जो शुभंत आता है उसका लोभ हो जाता है वो उसी रूप में रहता है अहम तो ब्रह्मा स्मी सर्वस्मी अत सदा अज सर्वत एवाहम अजर चक्ष मृत स्वरूप चिंतन किया इसी को बार बार चिंतन करिए अहम ब्रह्मास्मि सर्वस्मी शुद्धो बुद्धस्मी अत सदा अजर सर्वत एव मैं मैं मैं ब्रह्मास्मि और कैसे है, है जो भी कुछ नाम रूप दिखाई दे रहा मुझको मेरे ऊपर दिखा ही दिखाई दे रहा है इसलिए सब कुछ मैं ही हूँ सर्वस्वी सब कुछ होते हुए भी मैं शुद्ध भी हूँ और बुद्ध भी हूँ किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है मैं चेतन हो गया मैं मैं मैं मैं मैं इसलिए हमेशा हमेशा ही ब्रह्म जन्म जन्म रही तो जरा व्याधि कुछ भी नहीं है इसीलिए मेरा क्षय भी नहीं है इसलिए मैं अमृत हूँ इसके साथ को, मैं को कोई मैं मृत्यु के साथ मेरा कोई संबंध ना कभी हुआ ना कभी हो सकता है जन्म के साथल तो, न आत्मा अश्रुति नेतृत्व आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि श्रुति ने कहीं भी उत्पत्ति प्रकरण में आत्मा की उत्पत्ति नहीं बताया तीत बताया आत्मा पहले से ही विद्यमान था से ही पता लगता है। तो है में उत्पत्ति होते है चेतन की उत्पत्ति नहीं होता देखिए हम लोग विज्ञान में भी यही बोलते है की एनर्जी उत्पत्ति नहीं होती शक्ति को हम उत्पन्न नहीं कर सकते कन्वर्स ठीक बदल सकते हैं एक्टिव होगा एक तो एक, तो हो जब उत्पत्ति नहीं है तो नाच कहा होगा इसलिए मैं असंग हूँ व्यापक हूँ मतलब चेतन हूँ बुद्ध स्वरूप चेतन हूँ और मैं ही व्यापक हूँ और मेरे ही जो भी कुछ संसार दिखाई दे रहा है वो मेरे ऊपरी दिखाई दे रहा है मैं जन्म रही हूँ इसलिए मैं जरा रही हूँ इसलिए मैं मृत्यु से भी रही थी इसलिए अमृत हूँ मैं अमृत अक्षय हूँ कोई चाहिए नहीं है जायते अस्थि वर्ध थे विपिन मत पक्षीय नश्चय थे छाव बिकार है इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है बार बार शरीर तो में दिखाई दे रहा है उसी समय मन को निश्चय करने शरीर में है मुझमें नहीं मेरे कोई संबंध नहीं है और दूसरी बात यह है शरीर की धर्म है कि बार्धक की ओर जाएगा नाश की ओर जाएगा इसको लेकर के माता पति करने से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं अच्छा, है अच्छा बीमार है परेशानी है शरीर में कष्ट हो रहा है ठीक है उस कष्ट शरीर में हो रहा है यदि शरीर किस कष्ट के उपचार भगवान ने लिखा होगा उसका व्यवस्था भी हो जाएगा परंतु फिर भी इसके साथ मेरा संबंध तो नहीं है मैं वैध एक तपस्या है ऐसा करके कभी मार देखा यदि कभी आता है तो तपस्या तो तप शरीर इंद्र मन बुद्धि सोता नहीं नहीं होता में नहीं है ये तब मैं तप को देखने वाला हूँ शरीर की तप को मैं देखने वाला हूँ शरीर की स्थिति को मन की स्थिति को मैं देखने वाला इस प्रकार बार बार विचार करने से और जैसे ही उसको तो देखेंगे तब ये मन में निश्चय यह कारण यदि प्रतिकार की कुछ व्यवस्था होगी यदि भगवान रखेंगे तो होगा और यदि नहीं होगा तो नहीं होगा उसमें क्या कर सकते हैं जो भगवान ने प्रब्ध बना करके जो दिया वो तुकार ही होगा हमारी इच्छा से कुछ होने वाला नहीं है हमारी इच्छा से कुछ होने वाला नहीं है इसीलिए ईश्वर इच्छा को, को निर्धरित करके जो ईश्वर करेंगे वही होगा इसको मन में धीरे धीरे धीरो रख करके अपनी शुद्धता में असंगता में पूर्णता में व्यापकता की चिंता में मन को लगा परिचिन्नता में रहेंगे तो दुखी होंगे व्यापकता जो भी भूमा था सुखा व्यापकता में पूर्णता में आनंद है इसी को घुमा घुमा के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से इंद्रियों मेरा नहीं है, इसको कर कि कोई भी के के साथ व्यापार कुछ संबंध दे देखिए और बोल रहे <laughs> <laughs> मदन सर्वभूतेशु <laughs> विद्यते चेता हमसे भिन्न करके संसार में एक ही दृष्टा श्रुति बोलते है एक चेतन संसार में दूसरा कोई चेतन तत्त्व तो नहीं है मद अन्न सर्वभूत जिस भूत में भी कोई चेतनता दिखाई पड़ते हैं समझदारी दिखाई पड़ता है वो मैं ही हूं उससे भिन्न कुछ भी नहीं है भी मैं समस्त कर्म का जहां जिस शरीर से जिस भी मतलब शरीर में किसी भी शरीर में देवता से लेकर के चिट्ठी तक किसी भी प्रकार की कर्म होता है वो कर्म शरीर के होता है मैं कर्म को अध्यक्षता करता हूँ मतलब देखता रहता हूँ परंतु कर्म का साथ हमारा संबंध होता है कर्म अध्यक्ष में चेतन रूप रहने के कारण ही शरीर कृय कर है ये तो शरीर नहीं कर पाते इसलिए मैं कर मंत्र हूँ मेरे साथ का कोई संबंध नहीं है मैं साक्षी हूँ साक्षी मतलब मैं अविकारी हूँ साक्षी में विकारी नहीं होता बिकार है तो मैं साक्षी नहीं रहा मैं इसको सता कर लिया इसलिए साक्षी च और चेता चेता चित मैं। तो तभी जड़ वस्तु तो साक्षी नहीं हो सकता साक्षी का हमेशा ही होगा तक समझ में आता मैं कुछ देख रहा हूँ समझ रहा हूँ जो तो है बौद्धिक है बौद्धिक योग्यता है जितना मैं पुरुष हूँ जितना रूपवान हूँ गुणवान हूँ जितना भी हम अपने ऊपर आरोप कर रखा है सब जत्मा में नहीं है मैं अगुण निर्गुण हूँ मैं साक्षी के ये से नहीं सभी के शरीर में, उसी शरीर में अंतर जामी अंदर बैठ अंदर बन बैठ, बैठ के नियमन करते है किसी शरीर के द्वारा किसी भी क्रिया हो रहा है वो जचेत रूप में रहने के कारण उस शरीर के द्वारा वो क्रिया दिखाई दे दे देने का कारण फिर जो है उसमें कोई दोष उनके विचार भी नहीं जो जो विचार भी नहीं होता इस प्रकार से राह का हो जाएगा मन मदन सर्वभूत मैं मुझसे भिन्न करके लिए मैं उस क्रिया को देखने वाला हूँ क्रिया के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं साक्षी हूं इसलिए मैं चेतन हूँ मैं जर भी नहीं हूं किस मैं समझता हूँ मैं नित्य हमेशा रहने वाला और कहीं पे नित्य बोल रहा है कहीं पे बोल रहा है यही सब तो हमारे पास बहुत शब्द भी नहीं है शरीर की भेद को मैं आत्मा में आरोप कर लिया था अब समझ में आ गया कि मैं व्यापक हूँ मैं ब्रह्म हूँ अब ब्रह्मा मैं व्यापक हूँ इसलिए किसी से मैं भिन्न नहीं हूँ शरीर के साथ अभिन्नता ही हमारे अंदर दृढ़ हो गया किसी भी शरीर में, में, तो में जो तेरह में अध्याय में क्या बोल के अर्थे स्वामी जमृतमित अनाधि परम ब्रह्म नौ सत्य नौ में जो है जो तत्व के बारे में उस है, सद भी नहीं, नहीं।, तो नहीं, अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा नहीं हूँ बुरा भी नहीं हूँ मैं कभी रहूंगा कभी नहीं जाऊँगा ये भी नहीं हूँ मैं कार्य रूप भी नहीं कारणभूत भी नहीं है इस कई प्रकार से इस अर्थ को समझा जा सकता है में बोलना है क्योंकि समा किसी भी भी भूत से मैं हूं। से मैं भिन्न नहीं सभी भूतों के जो रह करके क्रिया रहित हूं मैं कर्म फल के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है इस प्रकार से मैं शाख कर्माध साक्षी चेता निर्गुण के वत शब्द है मैं समझता कर्म मेरे सम, अध्यक्ष था मतलब अध्यक्ष क्या है जहाँ कहीं भी कोई मीटिंग अध्यक्ष बना बनाकर रखते हैं है, है। चाप बैठे वहां पे कोई काम नहीं जो भी कुछ बोल रहे हैं भाग नहीं है सकते है, वहां पे क्योंकि अध्यक्ष बनाया गया है तो बस वहाँ पे बैठ करके सब देखते सुनते तो किसी के साथ कोई संबंध नहीं है कर्म अध्यक्ष साक्षी चेता नित्य अगुण द्वयश इस प्रकार फिर आगे और बोल रहे शिव नमें बोल न सच अहम न चो भेवल शिव न में सं न रात्रिर्वा नाहर मेरे को सुबह शाम दिन रात कुछ भी नहीं है है मुझ में क्योंकि मैं मैं तो तो नित्य करने वाला वाला हमेशा जागने वाला हूं। सोने वाले तो जगाया जाता जगने वाले सोते हैं जो हमेशा जगे हुए रहते हैं उसको कौन सुलाएगा कौन जाएगा वहां पर तो दिन भी कहा रात भी कहा सूर्य में दिन रात नहीं होता तो हमेशा प्रकाश स्वरूप इसी प्रकार मैं रूप में भी नहीं समझ सकते कोई कार्य भी नहीं है मैं किसी का कार्य नहीं हूँ न मेरा कोई कार्य है मैं किसी का कार्य नहीं हूं न मेरा कोई कार्य है मैं दोनों से रहित हूँ इसलिए सच न असत्य न सत्य हम मैं भी नहीं शब्द भी प्रयोग नहीं प्रयोग प्रयोग किया जा सकता है कारण अच्छा बुरा कुछ भी शब्द प्रयोग नहीं होता। ना क्या होता है? केवल शिवा शुद्ध चेतन मात्र सब कल्याण कार्य तत्व हूं नवार थी संध्या का रूपा पूजा पाठ करने बैठो रात्रि हो तो सो जाओ दिन हो तो जग जाओ ये मुझ में नहीं है तो न न रात्रि संध्या मतलब इस प्रकार तीन संध्या तो रोत्री संध्या ब्राह्मणों के लिए करने के लिए बोलते हैं मेरे अंदर संध्या ही नहीं है तो हमेशा जगने वाला ये आँख के अंदर आँख को दिन रात दिखाई पड़ता है तो कर आँख मैं तो तो मेरे अंदर नहीं है।, है ना सच्चा हम ना असच्चा न तो शुद्ध, तो दिन है ना रात है न संधा है क्योंकि सदा दृश्य सर्वदा दृश्य हमेशा जागरूक रहता हूँ इसलिए रूप में <laughs> मैं हमेशा देखता हूँ हमेशा खुला हुआ दृश्य मतलब मैं मैं मैं मुझे मुझे का का दृश्य दृश्य, है, है, है उसका मेरा हमेशा ही जगा रहता हूँ देखो जो आत्मा जगा हुआ नहीं होता तो सुसुप्त से उठ करके आप बोल सकते थे कि मैं आनंद से था नहीं बोल सकते थे जागृत काल में पता लगता है मैं जगा हूं। काल में पता लगता है कि मैं देखूं। देखू काल में तो कुछ पता नहीं लगता तो परंतु ये जो पता नहीं लगता इसको पता लगता है जो पता नहीं लग रहा है कुछ उसका पता हमें लगता है तभी तो उठ उठ के हम बोलते हैं कुछ भी नहीं जाना कुछ भी नहीं देखा कुछ भी नहीं सुना क्योंकि कुछ भी इंद्रियों मुझ में नहीं है मैं समस्त इंद्रियों सत असत मिला करके जो स्थिति हो सकता है तो मिलते ही नहीं मिल ही नहीं सकता ये भी स्थिति में नहीं हूँ मैं तो केवल शुद्ध चेतन मात्र हूँ इसलिए दृष्टा स्वरूप में, दृष्टा स्वरूप मुझ में ना दिन है ना रात है ना संध्या है इसीलिए संबंधित कोई क्रिया भी नहीं है मुझ अभी है, इस प्रकार से बार बार अपने स्वरूप का चिंतन करने के लिए कितना रास्ता कितना श्लोक भगवान भाषा कर लीप जा रहे मैं गुआ के इधर उधर से अब देखिए ना वो जो बोलते हैं मंत्रणा में ना जामिता नास्ती जो है ना आलस्य नहीं होते कभी वो बोलते जाते हैं कुछ कुशुद्ध चेतन के अनुभव में इतना आनंद है इतना आनंद है घुमा घुमा हैं सर्व मूर्ति वि युक्त जत जथा खम सूक्ष्म ूर्ति सर्व सर्व ज आकाश जो मूर्त द्रव्य नहीं अमूर्त द्रव्य आकाश समस्त मूर्त से वियुक्त अलग है वो यथम सूक्ष्म अद्वयम वो अत्यंत सूक्ष्म तो भी है और भेद रहित है अलग अलग उपाधि से अलग अलग आकार में आकाश दिखाई देने पर भी उस उपाधि के साथ आकाश का कोई संबंध नहीं है आकाश है है, है। तो हमेशा ही व्यापक है असंग सर्व मूर्ति विजुक्त समस्त मूर्त धर्म से जो रहित है जम जैसे आकाश सूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म तो है और भेद रह सूक्ष्मता यहाँ पे जो है सूक्ष्म तो किस तो तो आकाश के लिए नहीं बोलेंगे तो और आकाश से भी रहित हूँ मतलब मैं आकाश वाला भी नहीं हूँ मैं आकाश से भी मैं रहित हूँ तो क्या बार मैं एक व्यापक तत्व हूँ भेद रहित व्यापक तत्व हूँ मैं एक भेद रहीन व्यापक हूँ मैं आकाश भी मुझ में है। मैं तो का भी मैं का अंदर भी और आकाश का ही जब किसी के साथ संबंध नहीं है तो हमारा कहा से संबंध होगा जिस प्रकार मान लीजिए हमें रेन कोट पहन लिया तो बारिश हो रहा है तो बारिश के साथ रेन कोट का ही संबंध नहीं है तो पानी निकल जाता है तो हमारा कहा का तो किसी का कोई संबंध नहीं, तो नहीं, तो नहीं है तो मेरा संबंध कहां से हो पाएगा इसलिए मैं भेद रहित एक व्यापक शुद्ध चीत इसी पंडित कितने बार ये जो अद्वय, अद्वय शब्द आया हुआ ब्रह्मस्मी व्यापक बार बार विचार करना अपीर्ण सोचना दोष नहीं है पुनरुक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि इस चीज को समझना दीर्घ कराना यही आचार्य जो की अभिप्राय है कि अपने स्वरूप संबंधित दीर्घ निष्ठा आ जाए दीर्घ निष्ठा आ जाए तो क्या होगा की कुछ फिर मन हटे रहेगा और मन जो स्थिर तो जगत संबंधी संबंधित विचार करके जागतिक वस्तु से मैं संपूर्ण भिन्न हूँ मैं हमेशा रहने वाला हूँ मैं आकाश से भी सूक्ष्म हूँ आकाश कहीं किसी के साथ कोई संसर्ग नहीं हो पाता तो मेरा संसर्ग कहाँ से हो पाएगा कि आकाश तो मैं अपने ऊपर डाला हुआ हूँ आकाश के कैसा किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता हमारा में जो है, ऐसा ही में कहा हुआ है। जो असंग शुद्ध अमृतमय है ब्रह्मी अहम ब्रह्मास्मी ब्रह्म हर जगह तो घुमा घुमा के ही बोल रहे और वो ब्रह्म क्या है व्यापक है मतलब तो उपाधि के अंदर से चला जाएगा उपाधि धर्म से कोई के नहीं होगा इस प्रकार अपने स्वरूप को जान नहीं मनुष्य के समस्त आनंद का हेतु है जन्म मृत्यु बंधन के छुराने के लिए हेतु है और जो है विकार से बचने मानसिक विकार से बचने का रास्ता है बार बार ये विचार करने से स्थिति में पहुंचा दी ठीक है इसको यहीं पर रखते हैं ट्वेंटी वन फिर कल इसमें और भी है हाँ, पूरा हो जाएगा ये अब थोड़ा साथ का था, ना को जी विद्यार शिवारचना कैसे हमारे कैसे करते हैं शिवाचन में कहा तक क्या था दूसरा वाला हुआ था नहीं पहला वाला ना प्रथम प्रथम तो तो तो जो है जब पे निश्चय हो गया संसार में कोई भी वस्तु तो नित्य नहीं है सब अनित है और कोई भी वस्तु तो जिस सुख को मैं ढूंढ रहा वो तो देने में सामर्थ्य नहीं है कई प्रकार की आजमा करके देख लिया मनुष्य जीवन अपने तब एक शंभु का भगवान श्री कृष्ण का अतः भगवान शिव जी के पद ही सबसे निर्भय है पद है वैराग्य सबसे है। इस पहले बोल कर चिंतन जितने सारे भोग वस्तु है वो हमारे लिए जो है हमारी बल बुद्धि मेधा प्रतिभा प्रज्ञा शौर्य इस सब क्षय करता है भोगु वस्तु इसलिए उससे मन उठा करके भगवत चिंतन में मन को लगा भगवत करेंदी का त्रिभुवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं अस्माक नयन पद सार्गम गृष्टि में नहीं है अथवा सुना भी नहीं है क्या नहीं सुना ये जो विषय के प्रति चित्त की, की आकर्षण उस उस बंधन को छोड़ करके जो अनायास अपने चित्त को बस में कर लिया ऐसा व्यक्तित्व कोई नहीं देखा अनायास चित्त को अपने बस में कर लिया वहां पे दृष्टांत तो दिया जिस प्रकार एक विषय करिनी विषय एक हाथी के समान है बलवान है वो और गाढ़ गुढ़ अभिमानी करीना ये जो है जन्मांतरिक संस्कार हमारे अंदर जो है विषय भोग की इच्छा की संस्कार बैठा हुआ है वो हाथी के समान है और हाथी का स्पर्श प्रिय चिंतन में हमें बहुत अच्छा लगता है विषय चिंतन मन को अच्छा लगता है इसलिए तो उसको समझा करके इस प्रकार इस मन को जो विषय की आलिंगन से अपने को उठा करके भगवान में लगा पाया आसानी से ऐसा तो हमें एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया न सुनाई दिया एक विषय चिंतन से करके मन को भगवान के लगाने के लिए वो भी भगवान की, भगवान की, की कृपा से ही हो पाता है भगवत चिंतन से, से भग, भगवान की कृपा तब जाकर के मन विषय से हट करके भगवान में लगता है भगवान के लगने के लिए क्या करना पड़ेगा किसी को पर निर्भरित नहीं होकर के जी उसको मन में रखते बोलते है यही मतलब कल्याण करी आत्म तत्व की अर्चन है अनिर्भर किसी को निर्भरित नहीं होकर के बस जो भी कुछ आ रहा है उसी से संतुष्ट रह करके जीवन बिताने की प्रयास उसी को मन में रखते हुए ए नंबर श्लोक देखिए मकार सहारे संभाषुतम काल मनो मंदस्पंद बहिपी चिरा सामशन नजने कस्वैसा परणतिदार तपस जगित स्वच्छंदम नमकार का नमशनम सह सहार्य संभाषुतशम्रतफल मनोमंदस्पंद बहिपीचिशा विमृश न जाने कसिषा ये जो इसी को नहीं हो करके जीना अनेक तो जन्म जन्म की, की फल से ही होता है कोई जन्म में कोई में तपस्या किए थे तब जा करके इस प्रकार एक मानसिक स्थिरता अथवा निर्भर अथा रहित मानसिक स्थिरता को प्राप्त करते हैं इसको बोलते हैं ये जो सच्छंद विचरण करना जहा कहीं भी जाने की मतलब नहीं बोल रहे हैं किसी को मैं तो मेरे को सुविधा मिलेगा मिलेगा तो कठिनाई होगा कुछ नहीं जहां जैसे जो मिलेगा, वही हमारे लिए सुविधा है कि कुछ शरीर सुविधा को सुविधा किसको चाहिए मन बुद्धि को सुविधा को चाहिए आत्मा को कोई सुविधा नहीं चाहिए हमेशा सुविधा में, में बैठा हुआ स्वच्छ बैठा हुआ जद सचंद जो जहा कहीं भी जिस प्रकार से जाने की मन होता है ध्यान रखना ये भटकना के लिए नहीं बोल रहे हैं कि तो किसी की जगह पर नहीं, ये जगह मेरी है वहीं पे जाकर के मेरे को शांति दिस्तरा मिलेगा ये भावना नहीं है इसीलिए साधु को परिभाजन करना आवश्यक होता है सुविधा असुविधा जहाँ जो भी कुछ मिलता है उसके साथ मन को तैयार कर लेना है कि इस की स्वच्छ की ढूंढने में मैं नहीं आया मैं तो जो भी कुछ रहूंगा जैसे रहूँगा उसमें कुछ रहना जो मिलेगा तो भगवत के पास जो प्रारब्ध में लिखा है वो तो कहीं ना कहीं जाएंगे तो मिलेगा मिलेगा तो को तो ही उसको अच्छा रहेगा वो अनुकूल होगा ये भावना ही मन से निकाल करके जहाँ कही भी जाऊंगा जैसे भी जाऊंगा जो मिलेगा वही हमारे लिए अच्छा है ले करके और फिर अकारपन्नम अशनम ये ये ये जो जो वो वो जो मिल मिल जाए वो देगा नहीं जाएगा तक भोजन भोजन मिला बस से खुश होकर के उसी को जो मिला ये मिले वो कुछ नहीं जो मिला जो दिया उसी से खुश उसी से शरीर धारण करना नहीं मिला तो और खुश चलो आज एक दिन का काम बच गया परंतु वो तो होता नहीं है भगवान तो ला देते कहीं ना कहीं से कुछ इतना ही नहीं ये दो सच्छंद विचरण दूसरा क्या हो गया जो भी कुछ आ रहा आ, है उसी को खुश मन से ग्रहण करना पुरुषों के साथ यानी महात्मा को सन बैठ करके कुछ वार्तालाप करना कुछ उससे जानना कुछ सीखना ये जो है तीसरा आरजे सज्जन स अच्छे व्यक्ति के साथ सज्जन संभाष करना का है का सुतम ये विषय विषय से जिस फल है मतलब किसी हुआ तो चिंतन की इच्छा भी गया मन से ये अनेक जन्म की पुण्य का फल है और फिर वेदांत श्रवन करना वो तो और पुण्य का फल है तो वेदांत से फिर विषय चिंतन आपना भी कुछ कम हो जाए और मन मन जो है तपस्या का नहीं करता। कौन सा तपस्य कौन सा तपस्य के ऐसा फल है वो विमेशा करीबी मैं नहीं जान पा रहा क्या महान तपस्या करने से मनुष्य इस प्रकार की स्थिति न आ सकता कभी ऐसा स्थिति में किसी को देखे होंगे तो देख करके मन में लग रहा देखो जदित्रमण मतलब जहां मर्जी जहां जाएंगल में का बस चाहिए वो चाहिए निकल गया भोजनम जो भी आता है उसका आनंद चित्त से भोजन कर फिर तीसरा सत्पुरुष का सत्संग सह करना, में में रहना, सत में रहना, वो ये का फल से होता है ये। अनेक अनेक एक एक पुण्य पुण्य ने अनेक जन्म के के फल से स्थिति में आते हैं और फिर जो को जी बोल रहे है, वो के बस। करना को यही एक व्रत है हमारा कि को हर जगह से विदांत ये वेदांत वाक्य को करके मन को हर जगह करना है। इस प्रकार के बहिन अभी जो मन की बाहर की विषय विषय में जाने कष्ट इस परिणत उपस्या किस तपस्या की किस महान उदार तप की ये फल है ये दीर्घ काल विचार करने पर भी समझ में नहीं आ रहा ईश्वर के भाई इसके पीछे एकमात्र वो कारण है भगवान के तो धीरे धीरे करेंगे तब क्या हो जाएगा? कि सच्छंद विचरण कर सकते हैं क्योंकि शिव जी हर जागर की भोजन भी आसानी से मिल जाता है और सत्पुर सत्संग भी मिल जाता है और मन की जो है बाहर भटकना मंगल, मंगल उसी को चिंतन ही सबसे अच्छा तत्व जन्म की कोई उदार तपस्या की फल है अनेक जन्म की कोई महान तप की फल है ये जो व्यक्ति को मतलब स्वच्छंद होकर जीना जहाँ कहीं भी जाना किसी को ऊपर अपेक्षा नहीं रखना जैसा चलता है और मन बाहर में भटकना भी नहीं है, मतलब चल है।, है। परंतु जो है स्वच्छंद मतलब किसी का ऊपर निर्भरित होकर नहीं चीना निर्भरित होकर निर्भर और बस भगवान के बिना किसी के को ऊपर कोई निर्भर नहीं इस प्रकार की स्थिति में जब मन आ जाता है, की की की की है तो है, कि है ये ये ये, अनेक अनेक अनेक जन्म जन्म जन्म की की की की पुण्य पुण्य फल, फल, फल के जो होना संभव बोलते हैं कि कितना विचार करने पर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा इस प्रकार की स्थिति में कैसे आ सकती है इसलिए बाह्य विषय संबंध मन रातों पर मुक्ति के साधन शुभ कल्याणकारी आत्म तत्व के अथवा परम शिव जी के चिंतन लगातार मन में करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है कालकृता मदनातुगल मुक्ता जीर्ण मना रथ हृद तौहुवनमतांगीसु गुणाश्च बंधफलता जुक्तं बलवान काल कृतांतो हादना गति इतना तो जीवन के अंत में समझ में आ गया आ क्या तो मैं समझ लिया क्या जान लिया कि एकमात्र भगवान की चरण बिना मेरा दूसरा कोई गति नहीं है अब इतना मैं आप जान लिया पहले जान लिया कि कि कैसे इस प्रकार की स्थिति में मन आ सकता है तो आप क्या है तो तो क्या इतना हम जान लिया कि का रंग है काम को भस्म अपने से, मतलब क्रोधाग्नि से भस्म करने वाले भगवान शिव जी के चरण जीवन के बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है मुक्ता रास्ता नष्ट अन्न गति हाँ तो जान लिया ये तो करते करते कैसे मनुष्य स्थिति में आ सकता है तब बोलते हैं, हैं एकमात्र मदन का रंग ही जुगा रंग काम कामदे शिव जी के चरण का मन को छोड़कर करके अन्य कोई उपाय हमें नहीं दिखाई दे रहा है हाँ ज्ञातम हाँ इतना तो मैं जीवन के अंतिम भाग में समाज में आ गया अब देखिए जीवन के अंतिम भाग को वर्णन कर रहे हैं जिरना एवं मनोरथा स् मन में ना जाने कितना कितना हृदय इच्छा उठती रहा सब इच्छा की पूर्ति नहीं बस अपनी मनोरथ मन में समाप्त हो जाता था जिरना एक मनोरथा स्र जातम चत जोवनम जो जोवन काल में ये करूँगा वो करूँगा जितना सब हमारा इच्छा होती थी वो सब भी यौवन ही चला गया तो जो मन था यौवन संबंध इच्छा ंग गुणा बंधाम और देखो हमारे शरीर काम हम इतना इतना गुणग्राही थे हम इतना अंदर, हमारे अंदर ये गुण था परंतु गुणग्राही के अभाव से उस गुण का प्रकाश भी नहीं हो पाया उसका प्रकाश भी नहीं हो पाया और केवल इतना ही नहीं कृतांत तो अक्षमी काल जो भी किया हुआ है उसको अंत करने वाला क्षमारहित कालात्मक जमराज है ना कृतांत मतलब को अंत करने वाला और अक्षमी क्षमा नहीं वाला समय आएगा तो ले जाएगा दो दिन रहने दो मेरे को नहीं, नहीं, नहीं कोई क्षमा नहीं करने वालांत अक्षमी बलवान काल है न जो समस्त किए हुए को कि अंत करने वाले हैं जो क्षमा करने वाले नहीं हैं और जो अत्यंत बलवान जो काल है काल मतलब महाकाल को जो वो क्या होता है सहस सब भी पी थी अब तो मेरे पास आ गया अब मेरे पास अब भी तो मेरे पास आ गया अचानक अरे अब तो मृत्यु मेरे पास आई है इस समय कि इस समय क्या करना जुक्त कौन क्या करूंगा अभी क्या करूं मैं अब क्या करू भगवान को छोड़ करके अब सारा चिंता छोड़ दो मन से केवल क्योंकि हम अभी हम लोग जितना इसमें लगे हुए थे अधिक तक सीलिया में अब तो मृत्यु पकड़ के केस के बैठा हुआ है किस समय खींच लेगा बस जितना भी थोड़ा सा चंगो कुछ लाभ हो रहा था वो चला जाएगा इसलिए जो है इस समय जितना समय बचा हुआ है उस समय जो है कि काम की नाशक मदराम तक तो इंटेंशन लिप काम की किसी भी प्रकार की वासना को नाश करने वाला शिव जी के चरण जुगल आश्रय के बिना मेरा और कोई दूसरा गति नहीं है इस प्रकार समझ करके क्यों कितने सारे हृदय में हमारे वासना कुछ हुआ था ये सब पूरा सफल नहीं हो पाया कुछ कुछ हुआ कुछ अधिकतर नहीं हुआ जितना मनुष्य के मन में उठते हैं उसमें बहुत थोड़ा ही पूरी हो पाते हैं और बाकी अधिकतर नहीं हो पाता है और विषय भोग करने में अक्षम हो गया शरीर अभि अंग चौवन भी चला गया और हमारे अंदर का एक गुण था को समझने वाले गुण के अभावु अब तो है सब का काल, लेने के लिए, आगे बढ़ रहा है यमराज हमारी प्राण लेने के लिए सहसा सडनली हमारी तरफ तीव्र गति से हमारे तरफ अभुत मेरे पास आगे बढ़ रहा है इस समय मेरा क्या करना चाहिए कष्ट हो रहा है ये देखो अब मैं क्या करूँ जीवन जिस काम में लगाना चाहिए था वो काम कर नहीं पाया कम से कम इस समय मुझे क्या करना चाहिए उसको बोलते हैं इतना में समझ में आ गया कि समस्त को नाश करने वाला जो शिवजी है शिव जी की चरण कमल को आश्रय किए बिना मेरा मेरे को रक्षा करने वाले इस समय कोई नहीं है जैसे वो परीक्षित को अभी शब्द दिया था ना तेरा सात दिन का मृत्यु होगा तो मृत्यु भय से बचने के लिए परीक्षित है क्या तो भगवान की कथा को शोपन की है, तो इसलिए इस कुछ कुछ प्रकार तो इस के जीवन के जब अंतिम समय आ गए इस समय समस्त कामनाओं के नाशक भगवान शिव जी के चरण के आश्रय लिए बिना हमारे पास अविश्वास कोई गति नहीं इसलिए भगवान के आश्रय लेकर के जो जो जो बार बार बार बार ईश्वर चिंतन चिंतन ये करना चाहिए यही हमारी काम काम है है है है इस समय और दूसरा कोई काम नहीं है। ये जो है जी अपने राजोचित जीवन को छोड़ करके संस जीवन मिल करके प्रत्येक के जीवन की ये चीज आता है तो उसको जो स्मरण करवा रहे हम लोगों को ठीक है अच्छा आज दो होली है क्या कल और परसों छुट्टी दिया है कल कल और परसों कल पूर्ण कल और परसों अच्छा आज होली है कल कल कल, कल पूर्णिमा है कल अच्छा तो कल परसों छुट्टी रखा जाए जी महाराज कल परसों धूलैटी और प्रतिपदा है प्रतिपदा है ठीक है सोच रहा था कि ठीक है कल और परसों दो दिन अवकाश होगा क्योंकि छुट्टी दी जी कल परसों छुट्टी है किंतु ये उपनिषद पाठ जो चर्चा वाला क्लास भा, रखते है वही है हा, हा, तो हाँ कल से शुरू हो ओम पूर्ण पूर्णमे दम पूर्ण पूर्णम चाय पूर्ण पूर्णमा पूर्णमे वावशिष्ठ ओम शांति ठीक है तो कल पर शुभ